महाभारत सभा पर्व, भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा बाणासुर पर विजय और भीष्म के द्वारा श्रीकृष्ण महात्म का उपसंहार भीष्म भीच द्वारिकायां तत्कृष्ण स्वारे सुहृति दिवश सुखम लब्ध्वा महाराज प्रमोद महायसा भीष्मी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर तदनंतर महायशस्ि भगवान श्रीकृष्ण अपनी रानियों के साथ दिन रात सुख का अनुभव करते हुए द्वारिकापुरी में आनंदपूर्वक रहने लगे पौत्र से कारण चक्रे विविधान हितम तदाम सवा सवय सुर दुष्कर्म भरतर्षभ भरत श्रेष्ठ उन्होंने अपने पौत्र अनुरुद्ध को निमित्त बनाकर देवताओं को जो हित साधन किया वह इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत दुष्कर था बाणो नामा भगवद्राजा पर ज्युतो बलि वीरवान भरत श्रेष्ठ स च बहु सहस्रवान भरत कुलभूषण बाण नामक एक राजा हुआ था जो बलि का ज्येष्ठ पुत्र था वह महान बलवान और पराक्रमी होने के साथ ही सहस्त्र भुजाओं से सुशोहित था तत शक्रे तपस्व्रम सत्यन मनसा नृप रुद्रराधयाम स चाण साम बहु राजुर ने सच्चे मन से बड़ी कठोर तपस्या की उसने बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की तस्मै बहुवरा दत्ता शंकरण महात्म तस्मा ला वरा बाणों दुर्लभा ससुरैरपी सह सोतपुर राज्य चकार प्रतिमोह बली महात्मा शंकर ने उसे अनेक वरदान दिए भगवान शंकर से देव दुर्लभ वरदान पाकर बाणासुर अनुपम बलशाली हो गया और शोड़ितपुर में राज्य करने लगा सुरा सर्वे तेन बाणेन पांडव विजेत विविधान सर्वान्द्र बाण समू असाशत महद्राज्य कुबेर भरतवंशी पाण्डुनंदनसूर ने सब देवताओं को आतंकित कर रखा था उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीतकर कुबेर की भांति दीर्घ काल तक इस भूतल पर महान राज्य का शासन किया रिध्यथम कुरते विद्वान शुक्राचार्य उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहते थे ततो राजन बाणासुर के एक पुत्री थी जिसके नाम उषा था संसार में उसके रूप की तुलना करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी वह मेनका अप्सरा की पुत्री से प्रतीत होती थी अथोपाए न कौंते अनुद्धो महादती प्राप्य प्रमोद कु नदन महान तेजस्वी प्रद्युमन पुत्र अनुरुद्ध किसी उपाय से ऊषा तक पहुंचकर छिपे रह उसके साथ आनंद का उपभोग करने लगे अथ बाढ़ो महातेजा तुधिष्ठ तम गुह्य निलियम ज्ञावा गृहत्वा महातेजस्वी बाणासुर ने गुप्त रूप से छिपे हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध का अपनी पुत्री सहित बलपूर्वक कारागार में ठूस देने के लिए बंदी बना लिया सुकुमार सुखार तदा सुखारो थे न खेद तो राजन न निरुद्धो राजन वे सुकुमार एवं सुख भोगने के योग्य थे तो भी उन्हें उस समय दुःख उठाना पड़ा बाणासुर के द्वारा भांति भांति के कष्ट दिए जाने पर अनिरुद्ध मूर्छित हो गए एक काले तो नारदो मुनिपुंग्वारका प्राप्त कौंतीय कृष्ण दृष्ट वचो ब्रवीत कुमार इसी समय मुनिप्रवर नारद जी द्वारका में आकर श्री कृष्ण से मिले और इस प्रकार बोले नारद्वाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो यदूनावर्धन तत्पौत्रो वाद्यमारोथ पाणे नामित कृत्थम प्राप्त अनुद्धो वही श्ते कारागृहे सदा नारद जी ने कहा महाबाहू श्री कृष्ण आप यदुवंशियों की कृति बढ़ाने वाले हैं इस समय अमित तेजस्वी बाणासुर आपके पौत्र अनिरुद्ध को बहुत कष्ट दे रहा है वे संकट में पड़े हैं और सदा कारागार में निवास कर रहे हैं वाच एवुक्त मृशस्याथ पुरा जयू नारदस्व श्रुवा तथ तो राजनादन आहूय बलदेव वै प्रद्युम च महादतिम आरोह गुरुमत स जनार्दन भीष्मी कहते हैं राजन ऐसा कहकर देवर्षि नारद की राजधानी सोनितपुर को चले गए नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा महातेजस्वी प्रद्युम्न को बुलाया और उन दोनों के साथ वे गरुड़ पर आरूढ़ हुए तथा सुपर्णमाह्य त्रस्ते पुरुष सभा जगमोह क्रुद्धा महावीर बाणस् नगरम प्रति तदनतम वेतिनो महापराक्रमी पुरुष गरुड़ पर आरूढ़ हो क्रोध में भरकर बाणसुर के नगर की ओर चल दिए अथाध्य महाराज तत्पुरी शोभिताम महाराज वहां जाकर उन्होंने बाणसुर की पुरी को देखा जो तांबे की चार दीवारी से घिरी हुई थी चांदी के बने हुए दरवाजे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे हेमा प्रसाद मुक्ताम नृत्य गीतोभितम वह पूरे सुवर्ण में प्रासादों से भरी हुई थी और मुक्तामणियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी उसमें स्थान स्थान पर उद्यान और वन शोभा पा रहे थे वह नगरी नृत्य और गीतों से शोभित थे तोयुताम हेमा विस्मय परमम जयहू वहाँ अनेक सुंदर फाटक बने थे सब और भाति भाति के पक्षी चहचहाते चा थे कमलों से भरी हुई करने उसी उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी उसमें हृष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष निवास करते थे और वह पुरी स्वर्ग के समान मनोहर दिखाई देती थी प्रसन्नता से भरी हुई उस स्वर्णमयी नगरी को देखकर कर श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न तीनों को बड़ा विस्मय हुआ तस्य तस्पुरता सदा महेश्वर गुह्य भद्रकाचपावक एता वै दक्षुस्तामी सदा बाणास की राजधानी में कितने ही देवता सदा द्वार पर बैठकर प्रहरा देते थे राजन भगवान शंकर कार्तिकेय भद्रकाली देवी और अग्नि ये देवता सदा उस पुरी की रक्षा करते थे अथ कृष्ण बला जिता द्वार सुद्धो महातेजा गस सादोत्तर द्वार शुभ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महातेजस्वी श्रीकृष्ण ने अत्यंत कुपित हो पूर्व द्वार के रक्षकों को बलपूर्वक जीतकर भगवान शंकर के द्वारा सुरक्षित उत्तर द्वार पर आक्रमण किया तत्र तस्थो महातेजाशूल पाड़ी महेश्वर पिनाक गृह्य पाणस्य हित कामया ज्ञावा तमागतम कृष्ण व्याधिताकम महेश्वर महाबाहू कृष्णाभिमुख वहाँ महान तेजस्वी भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल त्रिशूल्य खड़े थे जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मोहबाए काल की भांति आ रहे हैं तब ये महाबाहू महेश्वर बाणासुर के हित साधन की इच्छा से बाण सहित पिनाक नामक धनुष हाथ में लेकर श्रीकृष्ण के सम्मुख आए ततस्तौ युद्धम वासुदेव तत युद्धम तथयुद्धम घोरम अचिंत्यम रोमहर्षण तनंतर भगवान वासुदेव और महेश्वर परस्पर युद्ध करने लगे उनका वह युद्ध अचिंत्य रोमांचकारी तथा भयंकर था अन्योन्यम ते अका दिव्यास्त्रणत क्रुद्धौ मुचतु सदा वो दोनों देवता एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते थे तथा कृष्ण मुहूर्त महादेव तर भगवान श्री कृष्ण ने शोलपाणी भगवान शंकर के साथ दो घड़ी तक युद्ध करके महादेव जी को जीत लिया तथा द्वार पर खड़े हुए अन्य शिव गणों को भी परास्त करके उस उत्तम नगर में प्रवेश किया प्रवेश महाक्रोध तेन बाणेन पांडव पांडुनंदन पुरी में प्रवेश करके अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री जनार्दन ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसके साथ युद्ध छेड़ दिया सर्वशस्त्राणी शिता भरत स संक्रुद्ध तदा युद्धे पातया मा च के भरत श्रेष्ठ बाणास क्रोध से आग बबूला हो रहा था उसने भी युद्ध में भगवान केशव पर सभी तीखे तीखे अस्त्र शस्त्र चलाए फिर उसने उद्योग पूर्वक अपनी सभी भुजाओं से उस सम्रांगण में कुपित हो श्री कृष्ण पर सहसत्रों शस्त्रों का प्रहार किया तानि सर्वाणि भारत कृत् मुहूर्त बाणेट युद्ध राजथोक्षज चक्रमुदम्यजन वैदि शस्त्रोम तत सहस्रहुच्चिच्छेद बाणश श्यामितेजस भारत परंतु श्रीकृष्ण ने वे सभी शस्त्र काट डाले राजन तदनंतर भगवान्थोक्षज ने घड़ी तक बाणासुर के साथ युद्ध करके अपना दिव्य उत्तम शस्त्र चक्र हाथ में उठाया और अमित तेजस्वी बाणासुर की भुजाओं को काट दिया यु पादप महाराज तब से कृष्ण द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर बाणासुर भुजाए कट जाने पर शाखाहीन की धरती पर गिर पड़ा साल प्रद्यु इस प्रकार बड़ी पुत्र बाणासुर को रणभूमि में गिराकर कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ कैद में पड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को छुड़ा लिया मोक्ष स्वाथ गोविंद प्रद्युम बाढ़रत् असंख्या जहार सह। पत्नी सहित अनुद्ध को छुड़ाकर भगवान गोविंद ने बाणासुर के सभी प्रकार के असंख्य रत्न हर लिए के गोधन्यत सर्वस्व बाहार चृषि केदूनावर्धन तत सर्वरत्ना चारृत्य मधुसूदन क्षिप्रम आरोह पयासर्व गो परी उसके घर में जो भी गोधन अथवा अन्य किसी प्रकार के धन मौजूद थे उन सबको भी यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भगवान ऋषिकृष्ण ने हर लिया फिर वे सब रत्न लेकर मसूदन ने पूर्वक गरुड़ पर रख लिए तरयाथ बलदेवम महाबलम प्रद्युम च महावीरमनुद्धम महादतिम उषा चुंदरीसी गण सह सर्वानेता सरोप्य रना विविधा चुंती तत्पश्चात उन्होंने महाबली बलदेव अमित पराक्रमी प्रद्युन परम कांतिमान अनरुद्ध तथा सेवकों और दासियों से ही सुंदरी उषा इन सबको और नाना प्रकार के रत्नों को भी घरों पर चढ़ाया मुदा युक्त महातेजा पीताम्बर धरो बले दिव्याभरण चित्रांग शाशिबरे आरोह गुरुमत उद्यम भास्करो यथा इसके बाद शंख चक्र गा और खड्ग धारण करने वाले पीतांबरधारी महाबली एवं महातेजस्वी श्रीकृष्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं भी गरुड़ पर आरूढ़ हुए मानो भगवान भास्कर उदयाचल पर आसीन हुए हों उस समय भगवान के श्रीअंग दिव्य आभूषणों से विचित्र शोभा धारण कर रहे थे प्रति पर आरूढ़ होशे कृष्ण द्वारिका की ओर चल दिए राजन अपनी पूरी द्वारिका में पहुंचकर ये यदुवंशियों के साथ ठीक वैसे ही आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे इंद्र स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहते हैं सुदृत मौरवा पाशा नृशुंभ नर कौत कित क्षेम पुनः पंथा पुर्योति प्रति शौरिण पृथ्वी त्रासिता भरतर्षभ धनुष्च प्रणादेन पांचजन्य स्व भरतश्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण ने मूरदैत्य के पास काट दिए निशुम्भ और नरकासुर को मार डाला और प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सब लोगों के लिए निष्कंटक बना दिया इन्होंने अपने धनुष की टंकार और पांच जन शंख के हूंकार से समस्त भूपालों को आतंकित कर दिया है मेघ प्रख्य दाक्षिण्या मास रुक्मिणयास केशवो भरतर्षभ भरतकुलभूषण भगवान केशव ने उस रुक्मी को भी भयभीत कर दिया जिसके पास मेघों की घटा के समान असंख्य सेनाएं हैं और जो दाक्षिणा सेवकों से सदा सुरक्षित रहता है ततः पर्जन्यघोषेण रथेना देत्यवर्जसा वाह मह सिंह भोज्याम एस चक्र गाधर इन चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने रुक्मी को हराकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा भोज भोजकुलोत्पन्ना रुक्मिणी का अपहरण किया जो इस समय इनकी महारानी के पद पर प्रतिष्ठित है वक्रस् सत धनवा ये वारुथी नगरी में वहाँ के राजा आहुति को तथा क्राध एवं शिषपाल को भी परास्त कर चुके हैं इन्होंने सैभ्य दंतवक्र तथा सदनवान नामक क्षत्रियों को भी हराया है इंद्रद्युमो हत क्रोधा यमन इन्होंने इंद्रद्युम्न काल और कसेरु मान का भी क्रोध पूर्वक वध किया है पर्वतानाम पर्वता चक्रेण पुरुषोत्तम विविध पुंडरी का मयोधयत कमल नयन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने चक्र द्वारा सहस्रों पर्वतों को विदीर्ण करके धुमत्सेन के साथ युद्ध किया महेन्द्र शिखरे च निम शांतारिण जग्राह भरतश्रेष्ठ वरुणशातरावत्या मुफौ चेत अग्निशम गोपति स्थाकेतुश निहतौ तो सागधन्मरा भरत जो बल में अग्नि और सूर्य के समान थे और वरुण देवता के उभय पार्श्व में विचरण करते तथा जिनमें पलक मारते मारते एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँच जाने की शक्ति थी वे गोपति और तालकेतु तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महेंद्र पर्वत के शिखर पर इरावती नदी के किनारे पकड़े और मारे गए अक्षयपतने अच्छा च ने हंस पथे सुच उभपी कृष्णे स्वराष्ट्रेव निपाति अच्छा प्रपतन के अंतर्गत नेमिहंस पथ नामक स्थान में जो उनके अपने ही राज्य में पड़ता था उन दोनों को भगवान श्रीकृष्ण ने मारा था प्राग ज्योतिषम पुरश्रेष्ठम असुर हे बहुत प्राप्य लोहितकूटारे कृष्ण न वरुणोजितिता अजय यो लोकपालो महाद्वित बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पुरश्रेष्ठ प्राग ज्योतिष में पहुँचकर वहाँ की पर्वतमाला के लाल शिखरों पर जाकर कृष्ण ने उन लोकपाल वरुण देवता पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्धर्ष अजय एवं अत्यंत तेजस्वी है इंद्रदीपोण स्वयं पारिजातो पार्थ केशवे पार्थ यद्यपि इंद्र पारिजात के लिए द्वीप अर्थात रक्षक बने हुए थे स्वयं भी उसकी रक्षा करते थे तथापि महाबली केशव ने उस वृक्ष का अपहरण कर लिया पांड्यम पौंड्रम च मलिंगं चनादन जखान शेता अंगराज माधव लक्ष्मीपति जनार्दन ने पांड्य पौंड्र मत्स्य कलिंग और अंग आदि देशों के समस्त राजाओं को एक साथ पराजित किया चेक शत महत्वा रथ न छत्र गांधारी महतकृष्णो महिषिष यद श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने केवल एक रथ पर चलकर अपने विरोध में खड़े हुए सौ क्षत्रिय नरेशों को मौत के घाट उतारकर गांधार राजकुमारी सुषमा को अपनी महारानी बनाया बभ्रोश प्रियमन चक्र गाधर वेणुदारी हृताम भार् उन उनमांथ युधिषि युधिष्ठिर चक्र और गदा धारण करने वाले इन भगवान ने बभ्रू का प्रिय करने की इच्छा से वेणुदारी के द्वारा अपहृत की हुई उनकी भार्या का उद्धार किया था पर्याप्ताम पृथ्वी सर्वाम सा स्वाम शरत कुंजराम वेणुदारी वशेयुक्ताम जिघाजाज मधुसूद इतना ही नहीं मसूदन ने भेणदारी के वश में पड़े हुए घोड़ों हाथियों एवं रथों से संपूर्ण पृथ्वी को भी जीत लिया अवाप्य तब साम बलोज भारत सर्वे बाणी नद्रासक मृत नेतस्य चित्वा महात्म भारत जिस बाणासु तपस्या द्वारा बलवीर और ओज पाकर समस्त देवेश्वरों को उनके गणों सहित भयभीत कर दिया था इंद्र आदि देवताओं के द्वारा बारंबार वज्र असनी गदा और पाशों का प्रहार करके त्रास दिए जाने पर भी सम्रांगण में जिसकी मृत्यु न हो सकी उसी दैत्य राज बाणासुर को महामना भगवान गोविंद ने उसकी सहस्त्र भुजाएं काट कर पराजित एवं छत विक्षत कर दिया एस पीठम महाबाहू कंसम च मधुसूदन पैठक चातिलोमान जनार्दन मधु दैत्य का विनाश करने वाले इन महाबाहु जनार्दन ने पीठ कंस बैठक और अतिलोम नामक असुर को भी मार दिया जम्भ मैरावतम तेविपम च महायशा जघान भरत संबरम चारिमर्दनम भरत श्रेष्ठ इन महायशस्वी श्री कृष्ण ने जम्भरावत विरूप और मर्दन सम्भरासुर को भी अपनी विभूतियों द्वारा मरवा डाला एस भोगवती गा किणीज अमोचयत भरत कुलभूषण इन कमल हरि ने भोगवतीपुरी में जाकर वासुकी नाग को हरा कर रोहिणी नंदन को बंधन से छुड़ाया रोहिणी के गद और सारण आदि कई पुत्र थे एवं बहू निकर्माण शुष्ण जनार्दन करतवान पुनरे काक्ष संकर्षण सहायवान इस प्रकार संकर्षण सहित कमल भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही बहुत से अद्भुत कर्म किए थे च एवेश सुरा चावश भयाभयकरलोकेर प्रभु ये देवताओं और असुरों को सर्वथा अभय तथा भय देने वाले हैं भगवान श्रीकृष्ण ही संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं सहाबा शस्ता सर्वदुरात्म्वा देवात्म कृत्वा स्वस्थ नाम प्रतिपथ्य इस प्रकार संपूर्ण दुष्टों का दमन करने वाले ये महाबाहू भगवान श्री हरि अनंत देव कार्य सिद्ध करके अपने परम धाम को पधारेंगे एस भोगावतिम रम्याच कांता महायशा द्वारका तृत्व सागर गति ये महायशस्वी श्री कृष्ण मुनिजनवांचित एवं भोगों से संपन्न रमणी द्वारकापुरी को आत्मसात करके समुद्र में विलीन कर देंगे बहुपुण्यातिम रम्या चैत्य यूपतिम शुभा द्वारका वरुणावास प्रवेशती सकना ये चैत्य और यूपो सम से सम्पन्न परम पुण्यवती रमणीय एवं मंगलमयी द्वारका को वन उपवनों सहित वरुणालय में दुबा देंगे सदना दन प्रख्यागन्वना विश्लिषा वासुदेव सागर प्लियशती सूर्योक के समान कांतिमति एवं मनोरम द्वारकापुरी को जब साग धनवासुदेव त्याग देंगे उस समय समुद्र इसे अपने भीतर ले लेगा सुरासुर मनुष्य सोना भुन्ना भविता क्वचे स्ता मध्य सदराजा अन्यत्र मधुसूदना भगवान मसूदन के सिवा देवताओं असुरों और मनुष्यों में ऐसा कोई राजा न हुआ और न होगा ही जो द्वारिकापुरी में रहने का संकल्प भी कर सके भ्रजमा सुव वृष्ण्यंधक महारथान तदुष्ट प्रतिपश्यंते नाकपृष्टम गता शव उस समय विष्णु और अंधक वंश के महारथी एवं उनके कांतिमान शिशु भी प्राण त्याग कर भगवत सेवित परम धाम को प्राप्त करेंगे एवं एवं दशाणाम विष्णु नारायण सोम सूर्य सविता इस प्रकार ये दशाह वंशियों के सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न करेंगे ये स्वयं ही विष्णु नारायण सोम सूर्य और सविता हैं। अप्रमेय है अप्रमेयत्र मोदत भगवान भूत बाल क्रीडन कैरी ये अप्रमेय है इन पर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता ये इच्छा अनुसार चलने वाले और सबको अपने वच में रखने वाले हैं जैसे बालक खिलौने से खेलता है उसी प्रकार ये भगवान संपूर्ण प्राणियों के साथ आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं नयर्भत्व आपेतम नये सगर्भत्व आपेदे नोन सत् प्रभु आत्मनतेज साष्ण सर्वेशा कुतिम ये प्रभु न तो किसी के गर्भ में आते हैं और न किसी योनि विशेष में ही इनका आवास हुआ है अर्थात ये अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं श्री कृष्ण अपने ही तेज से सबकी सद्गति करते हैं यथा बुद्धुद्थ तत्र प्रबली चरा चराणी भूतारे तथा नारायण सदा जैसे बुद्धुत बुद पानी से उठकर फिर उसी में विलीन हो जाता है उसी प्रकार समस्त तो चराचर भूत सदा भगवान नारायण से प्रकट होकर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं न प्रमातुं प्रमा महाबाहुशक्यो भारत केशव परम्य जपर में तस्मा विश्वते भारत इन महाबाहु केशव की के कोई इति नहीं बताई जा सकती इन विश्वरूप परमेश्वर से भिन्न पर और अपर कुछ भी नहीं है अयम तो पुरुषो बाल शिषुपाड़ो न बुध्यते सर्वदा कृष्णं तस्मा प्रभासते यह शिष्यपाल मूल बुद्धि पुरुष है यह भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र व्यापक तथा सर्वदा स्थिर नहीं जानता है इसलिए उनके संबंध में ऐसी बातें कहता है यो ही धर्मम विचनुया उत्कृष्णमतिमा सवै सवई तथा धर्मम न तथा चेतराल जो बुद्धिमान मनुष्य उत्तम धर्म की खोज करता है वह धर्म के स्वरूप को जैसा समझता है वैसा या चेतराज सुषपाल नहीं समझता सर्वृद्धाले स्व पार्थिव महात्म सो कौनारन्ते कृष्ण को वाप्य न पूजय अथवा वृद्धों और बालकों सहित यहाँ बैठे हुए समस्त महात्मा राजाओं में ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण को पूज्य न मानता हो या कौन है जो इनकी पूजा न करता हो अथैनम अथैना दुष्कृता पूजा शिष्यपाल दुष्कृता यथान्या तथा कर्तमर्हति यदि शिष्यपाल इस पूजा को अनुचित मानता है तो अब उस अनुचित पूजा के विषय में उसे जो उचित जान पड़े वैसा करे इस श्री महाभारती सभा परमड़ि अर्घा भी हरण पर्व भीष्मातिशोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्घा भी हरण पर्व में भीष्माक्य नामक अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ